के ब्लॉक की एक, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है, है नजीर अकबराबादी की रचना मुफ्लसी। जब आदमी के हाल पे आती है मुफ्लसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफ्लसी? प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिस भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिस यह दुख हो जाने जस्पे की आती है मुफलिस जो पहले फजल आलिमों फाजिल कहते हैं मुफलिस हुए तो कलमा तलक भूल जाते हैं। पूछे कोई अलिफ जो उसे बे बताते हैं वह जो गरीबों बुरबा के लड़के पढ़ाते हैं, उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुफलसी जब रोटियों के बटने का आकर पड़े शुमार मुफलिस को देवे एक तवंगर को चार चार घर और मांगे वह तो उसे झड़के बार बार, बार इस मुफलिस का आह बया क्या करूं मैं यार मुफलिस को इस जगह भी चबाती है मुफलिस मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर देता है अपनी जान वो एक एक नान पर हर आन टूट पड़ता है रोटी के ख्वान पर जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक, एक उस खुआन पर वैसा ही मुफलिसो को लड़ाती है मुफलिस लाजिम है गर गमी में कोई शोर गुल मचाए मुफलिस बगैर गम के ही करता है हाय हाय। मर जाए गर कोई तो कहाँ से उसे उठाए इस मुफलिस की ख्वरिया क्या क्या कहूँ मैं हाय। मुर्दे को बेकफन के कड़ाती है मुफलिस क्या क्या मैं मुफलिसी की कहूँ खुआरी फकड़िया झाड़ू बगैर घर में बिखरती हैं छकड़िया कोने में जाले लिपटे हैं छप्पर में मकड़िया पैदा न होवे जिसके जलाने को लकड़िया दरिया में उनके मुर्दे बहाती है मुफलिस बीवी की नथ न लड़के के हाथों कड़े रहे कपड़े मियाँ के बलिए के घर में पड़े रहे जब कड़ियाँ बिग गयी तो खंडहर में पड़े रहे जंजीर न किवाड़ न पत्थर गड़े रहे आखिर को ईट ईट खुदाती है मुफल नक्काश पर भी जोर जब आ मुफ्लिसी करे सब रंग दम में कर दे मुसवर के किरकिरे सूरत ही उसकी देख के मुह खींच रहे परे तस्वीर और नक्श में वह रंग क्या भरे उसके तो मुँह का रंग उड़ाती है मुफ्लिसी जब मुफ्लिसी से होए ऐसी का दिल उदास फिरता है ले तमरे को हर घर के आस पास एक पाव से आटे की दिल में लगा के आज गौरी का वक्त हो वे तो गाता है वह विभास या तक हवास उसके उड़ाती है मुफलिस मुफलिस जो ब्याह बेटी का करता है बोल बोल पैसा कहा चूचा के वो लावे जहेज मोल चोरू का वह गला है कि फूटा हो जैसे ढोल घर की हलाल खोरी तलक दी है ठिठोल है बत तमाम उसकी उठाती है मुफलिस बेटे का ब्याह हो तो न भाई न साथी है न रोशनी न बाजे की आवाज आती है माँ पीछे एक मैली चादर ओढ़े जाती है बेटा बना है दुल्हा तो बाबा बराती है मुफलिस की मुफलिस बारात चढ़ाती है मुफलिस दरवाजे पर जनाने बजाते हैं तालियां और घर में बैठी डोमनी देती हैं गालियाँ मालिन गले की हार हो दौड़ी ले डालियां सक्का खड़ा सुनाता है पाते रिजालिया यह खरी यह खराबी दिखाती है मुफ्लिसी कोई शुभ बेहया कोई बोला निखट्टू है बेटी ने जाना बाप तो मेरा निखट्टू है बेटे पुकारते हैं कि बाबा निखट्टू है बीवी ये दिल में कहती है अच्छा निखट्टू है आखिर निखट्टू नाम धराती है मुफ्लिसी चूल्हा तवान पानी के मटके में आ भी है पीने को कुछ न खाने को और न रका भी है मुफलिस के साथ सबके ती बेहिजा भी है मुफलिस की जोर सच है कि हाँ सबकी भाभी है इज्जत उसके दिल की गवाती है मुफलिस मुफलिस किसी का लड़का जो ले प्यार से उठा पाप उसका देखे हाथ का और पाव का कड़ा कहता है कोई जूती न लेवे कहीं चुरा नटखट उचक का चोर दगा बाज कटकटा सौ सौ तरह के ऐब लगाती है मुफलिस दुनिया में लेके शाह से शाहरों ता फकीर। खालिक न मुफलिस में किसी को करे असीर अशराफ को बनाती है एक आन में हकीर क्या क्या मैं मुफलिस की खराबी कहूँ नजीर वह जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलसी